आ, नमस्कार मित्रों आज की तारीख है पांच अगस्त 2012 अभी जो मैंने आपको बताया कि अन्ना आजाद ने जो पार्टी बना यानी अन्ना आजाद और अरविंद गांधी अरविंद गांधी इसलिए बोलता हूं क्योंकि आ, जैसा कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि सोनिया गांधी ने उन्हें गोद लिया है एडॉप्ट किया है और इसलि� バラソン・トン・ジョアーエン・ガンジカ भारत सारी मान ट्रस्ट को तोड़ना स्वामी रामदेव जी की कि इमेज जितनी हो सके उतनी कम करना ये उनका मकसद है कैसे भारत सारी मान ट्रस्ट को प्रॉब्लम आएगा कि एक तो अन्ना ने ये स्टेटमेंट दिया अन्ना और अरविंद गांधी ने कि अनशन है वो बकवास है टाइम वेस्ट है ये उनका स्टेटमेंट है तो इस तरह स 私たちは今日の時間を経験ししたいと思います。今日の時間 私たちは誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰がが誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰 जो अनशन खत्म होने से दो-तीन दिन पहले की जिसमें उन्होंने बोला कि भाई देश के लोगों को कांग्रेस से आशा नहीं है देश के लोगों को नरेंद्र मोदी से कोई आशा नहीं है बीजेपी से कोई आशा नहीं है इस तरह के स्टेटमेंट वाली एक बीच है तो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट लिया उससे वो स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस करप्ट है, बीजेपी करप्ट है, और इसलिए वो नई पार्टी बना रहे हैं। अब वो स्वामी रामदेव जी को इस तरह से घेरेंगे कि भाई आप नई पार्टी क्यों नहीं बना रहे? अब स्वामी रामदेव जी नई पार्टी बनाते हैं, तो भी प्रॉब्लम आएगा कि बीजेपी के वोट थोड़े कटेंगे तो वो बीजेपी को मदद करना चाहते हैं क्योंकि अब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इलेक्शन को दो साल बचे हैं तो कभी ना कभी तो ये स्पष्ट करना ही पड़ेगा कि नई पार्टी बनाके इलेक्शन लड़ोगे या नई पार्टी बनाके बीजेपी के साथ गठबंधन करोगे या आ, ग, न, न, ये पार्टी नहीं बनाओगे तो इसका मतलब कि जो चालू पार्टि� 同じく同じく同じく同じくらいの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3 a の3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つ b 3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3 岡松さんは BJP のボートに行くと、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、あ松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松1んは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松松松さんは、岡松さんは、岡松さんは、岡松松さんは、岡 कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिया? इलेक्शन कमिशन को क्यों नहीं दिया कि अगले जन्म में देने वाले सीधा पहला सवाल है ही पूछो कि आप राइट टू रिकॉल एमपी की बात करते हो और राइट टू रिकॉल एमपी का ट्राफ अगले जन्म में देने वाले हो ये सीधा सवाल आप उसको ट्विटर या ईमेल से भेजो दोनों को अन देश के अन्य इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसके ऊपर कि भाई क्या आप सपोर्ट करते हो कि बांग्लादेशी गुस्पेडियों को फांसी होनी चाहिए जैसा कि आपने अखबार में पढ़ा होगा कि दो लाख बोधो आदिवासी आसाम के हैं उनको अपना घर छोड़कर भागना पड़ा उनके घर जला दिए उनके खेत चीन लिए गए उनके घर का � もし、enfin、このような場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つも所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つ場所を持つつ場所 और उसपे उनका कब जाओगे आप जो आदिवासी हैं उनके पास वो कागजात भी नहीं है मालिकाना कागजात भले ही वो हजार दो हजार के साथ पांच आठ हजार साल से वहाँ रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो जमीन उनकी है सब एक ऑरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलने वाली सोसाइटी है वो तो, वो तो आप � ये आ, राइट टू रिकॉल के कानून को क्यों पोस्पोंड करते जा रहे हो? बांग्लादेशियों को क्यों समर्थन दे रहे हो? मामा जब्बर को फांसी देने के संबंध में आपका क्या विचार है? राम जनम भूमि में आप आ, क्यों वहां पे दोबारा मस्जिद बनाने की बात को सपोर्ट कर रहे हो? ए राजा के नार्को टेस्ट का क्यों विरो मैं सारे भारत सरकारी मन ट्रस्ट के कार्य करता हूं और सारे कार्य करता हूं को विनती करूंगा कि ये सारे सवाल वो अन्ना के सामने रखें और आर्यन गांधी के सामने रखें उनको पब्लिक के सामने एक्सपोज करे कि भाई इनका मकसद भारत सुधारने का है ही नहीं इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से एजुकेटेड मिडिल क्लास